महाभारत शांति पर्व सप्तच्वारशद महाभूत आदि तत्वों का विवेचन शोकवाच अधत्म विस्तर पुनरव बधस्बे यद्यात्म यथावेद भगवान रिम सुखदेव जी ने कहा भगवन्निश्रेष्ठ अब पुनः मुझे अध्यात्म ज्ञान का विस्तार पूर्वक उपदेश दीजिए आध्यात्म क्या है और उसे मैं कैसे जानूंगा व्यास हम जी ने कहा तात मनुष्य के लिए शास्त्र में जो यह आध्यात्म विषय की चर्चा की जाती है उसका परिचय मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम आध्यात्म की यह व्याख्या सुनो था भूमिरापस्था ज्योतिर्वायुराकाश एवच महाभूतानि भूतानाम सागर श्योर्मयोथा पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पांच महाभूत संपूर्ण प्राणियों के शरीर में स्थित है जैसे समुद्र की लहरें उठती और विलीन होती रहती हैं उसी प्रकार ये पांचों महाभूत प्राणियों के शरीर के रूप में जन्म ग्रहण करते और विलीन होते रहते हैं प्रसार्य हम यथांगा कुर संघरते पुनः तद्वन तद्वन्महांत भूतानी युभ कुर्वते जैसे कछुआ यहाँ अपने अंगों को सब ओर फैलाकर फिर समेट लेता है इसी प्रकार ये सारे महाभूत छोटे छोटे शरीरों में विकृत होते उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं यते तन्म में वेदम सर्वस्थावर जंगम् सर्गे चलिए चम देश तथा इस प्रकार यह समस्त स्थावर जंगम जगत जगद में ही है सृष्टि काल में पंचभूतों से ही सबकी उत्पत्ति होती है और प्रलय के समय उन्हीं में सबका लय बताया जाता है महाभूतानि पंचव सर्वभूत भूतक अकर होता तो वैषम्यमिन जनपश्य यद्यपि संपूर्ण शरीरों में पांच ही भूत है तथापि लोगों को उनमें से जिसमें जो वैषम्य दिखाई देता है उसका कारण यह है कि संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ने समस्त प्राणियों में उनके कर्मानुसार ही न्यूनाधिक रूप में उन भूतों का समावेश किया है सुकवाच अकोरी सु कथम तदुपलक्ष इंद्रिया गुणाके के कथम तानुपलक्ष सुखदेव जी ने पूछा पिताजी देवता मनुष्य पशु और पक्षी आदि के शरीरों में विधाता ने जो वैषम्य किया है उसको किस प्रकार लक्ष्य किया जाए शरीर में इंद्रिया भी है और कुछ गुण भी है उन्हें कैसे देखा जाए उनमें से कौन किस महाभूत के कार्य हैं इसकी पहचान कैसे हो व्यासुवाच ए तत्ते वर्त्यामी यथावधन पूर्वशतत्व्रोह यथा तत्व यथा चत व्यास याजी ने कहा बेटा मैं इस विषय का क्रमशः और रूप से प्रतिपादन करूँगा यह समस्त विषय तत्वतः जैसा है वह सब तुम जहाँ एकाग्र होकर सुनो शब्द श्रोत्रम तथा खांडी त्रयमाकाश संभवम चेष्टा तथा स्पर्श ये तेवायुगुणात्र शब्द श्रोत्रेंद्रिय तथा शरीर के संपूर्ण छिद्र ये तीनों वस्तुएं आकाश से उत्पन्न हुई है प्राण चेष्टा तथा स्पर्श ये तीनों वायु के गुण कार्य हैं रूपम चक्षुर्पाक तुथा ज्योतिर्विधीये रसोथरसन स्नेहो गुणात्रो भस रूप नेत्र और जठनाडल इन तीन रूप में अग्नि का ही कार्य प्रकट हुआ है रस रसना और स्नेह ये तीनों जल के कार्य हैं घृयम घृण शरीर चूमिरेते गुणाश्रेय एतावाइंद्रिय ग्राम पंच भौतिक गंधनाशिका और शरीर ये तीनों भूमि के गुण हैं इस प्रकार इंद्रिय समुदाय सहित यह शरीर पांच भौतिक बताया गया है वायु स्पर्श, रस, स्पर्शो रसोभ ज्योतिषो रूप मुचते आकाश प्रभु शब्दों गंधो भू वि गुण स्पृत स्पर्श वायु का रस जल का और रूप तेज का गुण बताया जाता है एव एवं शब्द आकाश का और गंध भूमि का गुण माना गया है मनोबुद्धि स्वभाव चये निजा न गुणा निक वर्तनते गुणेभ्य परमागता मन बुद्धि और स्वभाव अहमभाव ये तीनों अपने कारण भूत पूर्व संस्कारों से उत्पन्न हुए हैं ये तीनों पांच भौतिक होते हुए भी भूतों के अन्य कार्य जो सूत्रादि हैं उनसे श्रेष्ठ हैं तो भी गुणों का सर्वथा उल्लंघन नहीं कर पाते हैं यथा कुर अह्याती एव एवेन्द्रग्राम बुद्धि श्रेष्ठ वहाँ निजक्षती जैसे कछुआ जहां अपने अंगों को फैलाकर फिर समेट लेता है उसी प्रकार बुद्धि संपूर्ण इंद्रियों को विषयों की ओर फैलाकर फिर उन्हें वहां से हटा लेती है यदुर्धम पाद तलोह पयस्यति पश्यति एतस्मिन् देव तो वर्तते पैरों से ऊपर और मस्तक से नीचे मन से जो कुछ देखता है अर्थात संपूर्ण शरीर को जो अहमभाव से देखना है इस कार्य में उत्तम बुद्धि प्रवृत्त होती है तात्पर्य कि शरीर में जो अहम भाव का अनुभव है वह बुद्धि का ही रूपांतर है गुणान बुद्धि बुद्धिन्द्रिया मनसान सर्वाणी बुद्धिभाव गुणा बुद्धि शब्द आदि गुणों को स्रोत आदि इंद्रियों के पास बार बार ले जाती है और बुद्धि मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को विषयों के पास पुनः पुनः खींच ले जाती है यदि इनके साथ बुद्धि न रहे तो इंद्रियों द्वारा शब्द आदि विषयों का अनुभव कैसे हो सकता है इंद्रियाड़ी दर पंचम तो मन उच्चते सप्तमी बुद्धि में बाहु क्षेत्रज्ञम पुनराष्टम मनुष्य के शरीर में पाँच इंद्रियाँ हैं छठा तत्व मन है सातवाँ तत्व बुद्धि और आठवाँ क्षेत्रज्ञ बताया गया है चक्षरालोचना वह संशयम कुरु ते मन बुद्धिध्यव साक्षी क्षत्रज्ञ उच्चते आँख देखने का काम करती है यह उपलक्षण है इससे सभी इंद्रियों के कार्य का लक्ष्य कराया गया है मन संदेह करता है और बुद्धि उसका निश्चय करती है किंतु क्षेत्रज्ञ आत्मा उन सब का साक्षी कहलाता है रजस्तमच ये सह निजा समेशेष भूतान गुणानुपलक्षते लक्षत रजोगुण तमो गुण और सत्वगुण ये तीनों अपने कारणभूत मूल प्रकृति से प्रकट हुए हैं वे तीनों गुण सब प्राणियों में समान रूप से रहते हैं उनकी पहचान उनके कार्यों द्वारा करें यतम् त्रम प्रीतसंयुक्त किंचिदात्मनल प्रशांत इव संशुद्धम सत्व तदुपधार जब अपने में कुछ प्रसन्नता युक्त विशुद्ध और शांतता भाव दिखाई दे तब यह निश्चय करें कि सत्वगुण प्रवृत्त हुआ है तो संताप युक्त काय शिवा भवे प्रवृत्तम रजिताप्योपलक्ष शरीर अथवा मन में जब कुछ संताप युक्त भाव धृष्टिगोचर हो तब वहाँ यह समझ लेना चाहिए कि रजोगुण की प्रवृत्ति हो रही है भवे जब युक्त भाव मन जाए किसी भी विषय में कोई बात स्पष्ट न जान पड़े जब तर्क भी काम न दे और किसी तरह कोई बात समझ में न आवे तब समझना चाहिए कि तमोगुण गुण प्रवृत्त हुआ है प्रहर्ष प्रेतिर आनंद साम्यम स्वस्थात्मचित अकस्मात्तिबा अकस्मा वर्तते सात्विका गुणा जब अतिशय हर्ष प्रेम आनंद समता और स्वस्थ चित्तता ये सद्गुण अकस्मात् या किसी कारणवश विकसित हो तब समझना चाहिए कि ये सात्विक गुण हैं अभिमा मृषाद लोभो मोहसता था क्षमा लिंगा रसस्ता वर्तंते हेत्वेतु हे अभिमा असत्य भाषा लोभ मोह और असहनशीलता ये दोष चाहे किसी कारण से प्रकट हुए हों अथवा बिना कारण के हर एक परिस्थिति में रजोगुण के ही चिन्ह माने गए हैं तथा मोह प्रमाद निद्रा तंद्रा प्रबोधिता कथंचित अभिवर्तनते विज्ञे सामसा गुणा इसी प्रकार मोह प्रसाद निद्रा तंद्रा और अज्ञान जिसके किसी कारण से हो जाए उन्हें तमोगुण का कार्य जानना चाहिए ये श्री महाभारत शांतिपर्वण ही मोक्षधर्मपर्वढ़ सुखानुप्रश्न ही सप्तप्प्रिशदिक्विशततमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सुखदेव का अनुप्रस्थ विषय दो अध्याय पूरा हुआ